अब सब छोड़कर तुम कहो मन तू देख और मैं देखूं कोई दूसरा ना देखे यह कहकर श्री राम कृष्ण उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे भवार्थ आदरणीय श्यामा मां को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो मन तू देख और मैं देखूं कोई दूसरा ना देखने पाए कामादि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें साथ रचना को भी रखेंगे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 संसार भूल जाता है अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है यह कहकर श्री राम कृष्ण देव फिर गाने लगे भावार्थ नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरि नाम करते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी संसार वासना दूर हो जाएगी शरीर पुलकित हो जाएगा